इसमें हम लोग तृतीय प्रकरण का पंचम श्लोक विचार कर रहे थे घटाका से रजो धुमा दिते न सर्वे सम्रयुजंते तदव जीवा सुखादि भी एक घटाकास में अगर धूलि आ गया अथवा धूमा आ गया तो सभी घटाकास में नहीं हो जाते हैं। इसी प्रकार तदवत जीवादि भी एक जीवों में सुख दुख इत्यादि होने से सभी जीवों में नहीं हो जाते हैं अर्थात जीव आत्मा एक होने पर भी बुद्धि उपाधि को लेकर के नाना जीव होते हैं और सुख दुख इत्यादि उपाधि बुद्धि का ही धर्म है उपाधि का धर्म में परिवर्तन होने से जो उपधेय है आत्मा है तो उसमें कोई भेद हो जाने का आवश्यकता तो नहीं है पूर्व पक्षी सांख्य कहा था कि प्रधान का कार्य है कि वो आत्मा को भोग अपवर्ग देगा तो प्रधान में ये पारार्थ्य सिद्ध होने के लिए पुरुष में भेद होना अनिवार्य है ऐसे कहा था सिद्धांतिक उसका निराकरण कर दिया प्रधान पारार्थ्य होगा तो उसके लिए कोई एक अन्य रहना चाहिए किन्तु अन्य नाना होगा ऐसा कोई आवश्यक नहीं है विचार हुआ था एक चौतीस पृष्ठा में भाष्य में प्रथम पंक्ति अतः तो पुरुष भेद न कल्पना प्रधान हेतुः प्रधान का पारार्थ्य पुरुष का भेद कल्पना करने में हेतु नहीं है अर्थात तो प्रधान परार्थ होगा प्रधान अर्थात तो जिसको मूल प्रकृति वो लोग कहते हैं जो सारा जगत का कारण निमित्त कारण होता है उपादान कारण सारे जगत का वो उपादान कारण और संख्या का मत में वो निमित्त कारण भी वही है तो जो जगत का कारण है वो पुरुष को भोग देने के लिए उसका स्थिति है इसलिए पुरुष नाना गुना पड़ेगा वो लोग कहते हैं क्योंकि एक पुरुष होगा तो भोग देगा तो सभी को भोग होगा मोक्ष होगा तो सभी को हो जाएगा इस प्रकार की व्यवस्था ये संभव नहीं होने से पुरुष भेद वो लोग स्वीकार करते हैं अभी आगे टीका में देखेंगे द्वितीय पंक्ति में जन्म मरण आदि व्यवस्था अनुपत्या पुरुष भेद कल्पना अभी न युक्तम व्यधिकरण सिद्धांत कहता है कि आप सांख्य लोग कहते हैं कि जन्म मरण प्रभृति चेष्टा ये सब व्यवस्था एक आत्मा होने से संभव नहीं होगा एक का जन्म होगा तो सभी का जन्म एक का मरण तो सभी का मरण ये व्यवस्था संभव नहीं होगा इसलिए पुरुष भेद मानना पड़ेगा ऐसे सांख्य लोग कहते हैं तो सिद्धांत कहता है कि ये बात ठीक नहीं है क्योंकि ये जो जन्म मरण इत्यादि ये जिसका होते हैं वो आत्मा नहीं है जन्म मरण जहाँ होता है वहाँ नाना मानना है मानिए शरीर नाना है सुख दुख जहाँ होता है वो नाना है मानिए अंतकरण नाना है किन्तु तो आत्मा नाना क्यों हो जाएगा जो आप धर्म दिखाते हैं, जिसको लेकर के कहते है की धर्मी नाना होना चाहिए वो धर्म उस धर्मी का नहीं है ये दोनों अलग अलग, अलग चीज है जन्म मरण आदि व्यवस्था अनुपत्या पुरुष भेद कल्पनम ऐसे संख्य लोग कहते हैं तो जन्म मरण ये सब व्यवस्था संभव नहीं होगा अगर एक पुरुष मानेंगे तो इसलिए पुरुष भेद मानना पड़ेगा सांख्य कहते हैं सिद्धांत कहते हैं कि न युक्तम ये बात ठीक नहीं है हेतु देता है सिद्धांति व्यधिकरणवाद भिन्न भिन्न स्थान पर यह है एक नंबर टिप्पणी देखिए व्यधिकरणवादी जन्म मरणे देहनिष्ठे जन्म मरण तो देह का होता है और भेदश पुरुष निष्ठ आप पुरुष में भेद कल्पना करने चलते हैं तो जन्म मरण देह में और भेद कहते हैं पुरुष में जन्म मरण भेदा व्यधिकरण्यस्मा जन्म मरण इनका जो भेद है वो व्यधिकरण है जन्म मरण जन्म मरण और भेदान एक हो गया जन्म मरण दूसरा हो गया भेद ये व्यधिकरण है जन्म मरण वर्षे भेद भेद आप कहना चाहते है पुरुषों में और जन्म मरण होता है शरीर में तो ये अलग अलग स्थान पर है जहाँ जन्म मरण है वहां आप भेद मानिए मतलब आत्मा आत्मा तो जहाँ जन्म मरण है वहां भेद मान लीजिए शरीर में जन्म मरण है वहां भेद मान लीजिए तो शरीर जन्म मरण और भेद ये वेदिकरण आप दिखाना चाहते हैं वेदिकरण नहीं होगा समान अधिकरण मानेंगे तो ठीक है जहाँ जन्म मरण है देह में वहां भेद मान लेंगे तो चलेगा अब पुरुष में भेद मानते ही वेदीकरण हो जाएगा जन्म-मरण जन्मे नरण एक जन्म-मरण पार्श्व में और एक भेद एक पार्श्व ये में येकरण है ना चन्य पुरुष भेद कल्पनाया प्रमाणम अस्थि संख्या न सिद्धांत कहता है की पुरुष भेद कल्पना में अन्यत प्रमाणम न ची संख्या इस प्रकार होगा पुरुषों का भेद कल्पना करने में प्रमाणम न अस्ति, अन्य कोई प्रमाण नहीं है एक वो लोग प्रमाण देते थे कि जन्म-मरण व्यवस्था नहीं हो पाएगा तो ये सिद्धांति इसका सिद्ध कर दिया तो जन्म-मरण ये तो शरीर में है तो शरीर में भेद ये स्वीकार कर लीजिए आत्मा का भेद प्रमाण करने में कोई उनके पास तर्क नहीं है टीका में न केवलम प्रमाण शून्य पुरुष भेद कल्पना किंतु प्रयोजन शून्य च इतिहास तो प्रमाण शून्य पुरुष भेद का जो आप कल्पना करते हैं पुरुष नाना होंगे ये केवल प्रमाण शून्य है इतना बात नहीं है प्रयोजन शून्य आप <सी> इतना परिश्रम करके पुरुष भेद को प्रमाण करेंगे उसका कोई प्रयोजन ही नहीं है तो प्रयोजन शून्य च उसका कोई लाभ ही नहीं है सिद्धांति इसको कहता है पूर्व पक्ष क्या कहता था पुरुष भेद होने पर व्यवस्था बनेगा तो इसलिए पुरुष भेद स्वीकार करने का ये प्रयोजन है व्यवस्था बनेगा जन्म मरण सुख दुख ऐसे व्यवस्था बनेगा सिद्धांति कह दिया ये सब जहां है वहां रखिए जन्म मरण देह में है सुख दुख मन में है वहां रखिए इसलिए पुरुष भेद कल्पना के लिए कोई प्रमाण नहीं है एक बात हो गया दूसरा है कि पुरुष भेद स्वीकार करने का कोई आवश्यक भी नहीं है भाष्य में पर सत्ता मात्रम परसत्तामात्रमे च निमित्तीकृत्य स्वयं बद्यते मुच्यते च प्रधानम पर, पर अर्थात पुरुष पुरुष का सत्ता मात्र को निमित्त बना करके स्वयं प्रधानम बध्यते मुच्यते पुरुष विद्यमान होने पर ही प्रधान प्रवृत्ति करने में लग जाएगा लग करके बध्यते प्रवृति करेगा तो बद्यते भोग में जाएगा फिर आगे अपवर्ग में मुच्यते प्रधान इस प्रकार की हो जाएगा ये कल हम लोग श्लोक विचार करते हैं तस्मान न बध्यते तस्मा न बध्यते मुच्यते संसरती कश्चित अधार निश्चित तस्मात इसीलिए निश्चित रूप से कोई भी ना बंधन में जाता है ना कोई मुक्त है ना कोई संसार को प्राप्त करता है वास्तव ये है और फिर ये जो दिखता है तो ये बंधन मुक्त ये सब पुरुष में दिखता है कहते हैं कि बद्यते मुच्यते संसारती च नाना प्रकृति ही ये प्रधान ही बंध मोक्ष और संसार को प्राप्त करता है पुरुष तो सर्वदा ये असंग है तो जितना जितना वैराग्य बढ़ेगा उतना उतना यह अनुभव होगा कि पुरुष वास्तविक असंग है आगे टीका में नो नु न पुरुष सत्ता मात्रम निमित्त कृत्य प्रधानम प्रवर्त सिद्धांत कह दिया है भाष्य में कि पर सत्ता मात्रम पर अर्थात पुरुष दूसरों का पुरुष का सत्ता मात्र को निमित्त तो बना करके प्रधान प्रवृत्त होता है बंधन को प्राप्त करता है मुक्त होता है ये होता है केवल सत्ता मात्र विद्यमान होने पर ही वो प्रवृत्ति करेगी सत्ता मात्रम। <coughs> अभी निमित्ती कहता है कि ननु नीका सत्ता मात्रम निमित्ती कृत्य प्रधानम प्रवर्त पुरुष का सत्ता विद्यमानता को केवल निमित्त बना करके प्रधान में प्रवृत्ति हो जाएगी पुरुष है तो प्रधान प्रवृत्ति करने में लग जाएगा इस प्रकार नहीं है किन्तु ईश्वर अधिष्ठित मिट्टी सेश्वरवादी मतम असंख्य तस्यापि पुरुषत्व अविशेषा उपलब्धि मात्रत्व अभ्युपेत आह अभी सांख्य का निराकरण हो जाने के बाद पूर्व पक्षी अभी योग मत को लेकर के शंका करते हैं सांख्य और योग में अंतर है कि योग वाला और ईश्वर है मानते हैं सांख्य वाले ईश्वर नहीं मानते हैं सांख्य वाले निरेश्वरवादी तो कहते हैं पुरुष नाना है वो सब पुष्कर पलाशत निर्लप है प्रधान एक है जो कि पुरुषों को भोग देगा फिर आगे मोक्ष देगा। तो किंतु ये योग वाला कहते है नहीं और एक ईश्वर है तो ईश्वर क्या चीज है कहते ईश्वर भी एक पुरुष है जैसे सभी पुरुष है ईश्वर भी एक पुरुष है किन्तु ईश्वर है कि पुरुष विशेष है तो ये योग लोग ऐसा कहेंगे क्लेश कर्म विपाकाश ऐर पराम पुरुष विशेष ईश्वर ऐसा कहने ये जो जीवात्मा, जीवात्मा सांख्य लोग कहेंगे जीव और ती पुरुष नाना परमात्मा कहने से वेदांति लोग जैसा कहते हैं वेदांत का वास्तविक जीवात्मा परमात्मा दो नहीं है एक है किंतु ये सांख्य लोग कहते हैं की जीवात्मा ये नाना है पुरुष नाना है योग वाले कहेंगे जैसे नया कहते हैं जीव मतलब आत्मा ये नाना है और प, परमात्मा एक है वो नया कहते हैं ये योग वाला भी इसी प्रकार कहेंगे पुरुष आत्मा ये नाना है जीवात्मा परमात्मा किंतु एक है वो परमात्मा ये आत्मा में क्या अंतर है कहेंगे ये जो आत्मा है ये सब काय क्लेश कर्म इनका विपाक क्लेश कर्म विपाक क्लेश कर्म उनका विपाक विपाक अर्थात तो उनका फल देना क्लेश कर्म विपाक और आशय आशय अर्थात तो जो चित्त जिसमें ये सब रहेगा भंडार होकर के तो क्लेश कर्म विपाक ये जीव में रहेगा किंतु पुरुष में ये नहीं रहेगा क्लेश कर्म और कर्म का विपाक ये सब जीव ईश्वर में नहीं है क्योंकि ईश्वर में ये क्लेश ही नहीं है क्लेश हो गया अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश तो ये पांच ईश्वर में नहीं है तो नहीं होने से ये पांच होने से ही कर्म करता है तो ये पांच जीवों में होने से कर्म करता है आगे उसका विपाक होगा कर्म फल देगा चित्त रहेगा उसमें सब ये धर्मा धर्माधर्म ये सब बने रहेंगे उसमें किंतु ईश्वर में ये क्लेश नहीं रहने से आगे ये कर्म भी नहीं होगा उसका विपाक हो नहीं होगा तो इसी प्रकार के ईश्वर है ये क्या करेगा कहते हैं कि इसका अधीन में प्रधान रह करके सारे कार्य करेगा प्रधान स्वतंत्र नहीं है सांख्य लोग कहेंगे प्रधान स्वतंत्र योग लोग कहेंगे प्रधान ईश्वर के अधीन में कार्य करेगा है इसको कहते हैं से स्वरवादी ये ईश्वर को मानने वाले हैं। इसको से स्वर सांख्य भी कहा जाता है किंतु ईश्वर अधिष्ठित मिति प्रधान स्वतंत्र कार्य नहीं करता है ईश्वर तो अधिष्ठिति सेवादी मतम आशंक्य शेस्वरवादी योगवाद योग इसको आशंका इसको लेकर के आशंका करके तस्यापि, तस्यापि ईश्वर से पुरुषत्व अविशेषात् जो ईश्वर है वो भी पुरुष है तो होने से पुरुषत्व अविशेषात् उपलब्धि मात्रत्वम अभिप्रत्य सिद्धांत कहता है कि पुरुष जो है वह चिन्ह मात्र है और जो ईश्वर है वो भी पुरुष है तो पुरुष होने से वो भी चिन्ह मात्र ही है कुछ पुरुष विशेष होगा ये संभव नहीं है तो चिन्ह मात्र ही है और सिद्धांति कहता है चिन्ह मात्र तो एक ही है उपलब्धि उपलब्धि मात्र त्व चिन्ह चैतन्य मात्र इस प्रकार की अभिप्रत्य स्वीकार करके सिद्धांति कहता है परश्च उपलब्धि मात्र सत्ता स्वरूपेण प्रधान प्रवृत हेतुर् न चित कनाचित इति तो सिद्धांत कहता है परश्च जो आप ईश्वर को लाएंगे कि प्रधान का प्रवृत्ति में हेतु होगा वो उपलब्धि सत्ता उपलब्धि चिन्ह मात्र चिन्ह मात्र उसका सत्ता विद्यमानता मात्र इतना ही निमित्त बन जाएगा प्रधान प्रवृत हेतु प्रधान से प्रवृत्ति प्रधान प्रवृति तस् प्रधान का प्रवृत्ति में हेतु हो जाएगा चिन्मात्र रूप जो परमात्मा है आत्मा है उसका स्वरूप तो सत्ता खाली विद्यमान होने से ही प्रधान में प्रवृत्ति होगी न कनचित विशेषेण कोई विशेष आधाने से पुरुष विशेष होगा उसका अधीन होकर के प्रधान की प्रवृत्ति होगी ये बात नहीं है केवल मूढ़तयाव पुरुष भेद कल्पना वेदार्थ परित्याग केवल मूढ़तया मूढ़तया तो अर्थात अविवेकतया मूढ़ अविवेकी अभिवेक तया एव पुरुष भेद कल्पना अभिवेक होने से पुरुष का भेद कल्पना करते हैं अभिवेक विवेक नहीं कर पाना तत्व का ठीक विचार नहीं कर पाने से पुरुष में भेद कल्पना करते हैं वेदार्थ परित्याग्च पुरुष में भेद कल्पना करेंगे तो वेद का अर्थ का त्याग हो जाएगा क्योंकि वेद का अर्थ है कि जीव ब्राह्मण और ऐक्यम जीव ब्रह्म एक है पुरुष एक है टीका मेटिया वेदार्थो वेद प्रतिपाद्य मध्वैतम मोचुटिया ठीक है में वेदार्थो वेद प्रतिपाद्य मध्वैतम द्वितीयम उत्थाप अद्वैतम यहाँ कमा हो जाएगा मध्वैतम वेदार्थो वेद प्रतिपाद्यम अद्वैतम त तो म और में, आ, कर के करके पूरा हो जाएगा तो इसलिए म पूरा लिखना पड़ेगा वेदार्थो वेद प्रतिपाद्य मद्वैतम मही यहाँ तक तो सांख्य मत निराकरण हो गया पूर्व पृष्ठा में सिद्धांत विकल्प किया था ये जो आप आक्षेप करते हैं कि अद्वैत स्वीकार करने से व्यवस्था नहीं बनेगा ये सांख्य मत को लेकर के आक्षेप कर रहे हैं ना वैशेषिक मतों को लेकर के आक्षेप कर रहे हैं सांख्य मत को लेकर के आक्षेप नहीं कर पाएंगे उसका निराकरण हो गया अभी वैशेषिक मत को लेकर के पूर्व पक्ष कह रहा है कि नहीं हो पाएगा अद्वैत तो सिद्धांति इसका निराकरण करेगा द्वितीय उत्थापयति ये वैशेषिक लोग ये लोग मानते हैं कि आत्मा में नौ विशेष गुण रहेंगे तो ये बुद्धि बुद्धि का अर्थ तो ज्ञान बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म संस्कार इसी प्रकार की नौ विशेष गुण रहेंगे और ये विशेष गुण सब आत्मा का मन के साथ संयोग होने से या आत्मा में उत्पन्न होंगे आत्मा मन संयोग हो जाएगा तो आत्मा में ज्ञान होगा सुख हो सकता है दुख हो सकता है ये सब होगा आत्मा मनो संयोग होने से ये उत्पन्न होगा और इसके लिए बाकी निमित्त तो कारण बहुत रहेंगे अदृष्ट ईश्वर ईश्वर का प्रयत्न ये सब बहुत रहेंगे काल अधिक इत्यादि अदृष्ट कारण होने से आत्मा में ये सब उत्पन्न होंगे और फिर नष्ट भी हो जाएगा तो ये वैशेषिक लोग मानते हैं तो होने से काल्पनिक आट... न्याय मत में न्याय मत में कुछ काल्पनिक नहीं है सब वास्तव है शरीर जो है वो पृथ्वी का परमाणु मिलते मिलते इतना बड़ा शरीर हुआ और परमाणु जो है नित्य है न्यायिक मत में इसलिए न्याय मत में कुछ भी कल्पित नहीं है उनका अर्थात लोग कहते हैं वेदांति लोग कह देंगे कि रज्जु में सर्प कल्पित है न्याय के लोग सर्प कल्पित नहीं है आप जो चिड़िया घर में देखे हैं ना सर्प वो भी यहाँ आपको दिख रहा है जो सुक्ति में रजत तो दिख रहा है कहेंगे जो आप दुकान में रजत तो देखे है वो रजत तो यहाँ आपको दिख रहा है उनका एक वो भी कल्पित नहीं है सब उनका वास्तव है केवल एक चीज कल्पित मानते हैं, सुक्ति में अगर रजत देखते हैं तो ये रजत का ये सुक्ति के साथ संबंध नहीं है क्योंकि रजत तो दुकान में है सुक्ति तो सामने पड़ा है ये दोनों का संबंध नहीं है ये दोनों संबंध कल्पना कर लेता है इतना पदार्थ वो लोग कुछ भी कल्पना नहीं करेंगे सब है कहेंगे तो ये संसर्ग अंश में वो लोग अन्यथा मतलब ये अनिर्वचनीय ख्याति मानेंगे संसर्ग अंश में वो लोग भी अनिर्वचनीय ख्याति नहीं मानते हैं वो कहते हैं कि संसर्ग भी वहां जो दुकान में रजत है वो भी एकदम रजत संसर्ग वो है वो संसर्गो को भी कल्पना कर लेता है वो लोग एको नहीं मानते हैं कल्पित पदार्थ ये वेदांती लोग किंतु अन्यथा ख्याति मान लेते हैं ये संसर्ग अंश में अनिर्वचनीय ख्याति मानते हैं वेदांती लोग रजत अंश में रजत का अनिर्वचनीय उत्पत्ति होती है किंतु रजत और इदम के साथ जो संबंध वो वास्तविक नहीं है या नहीं है और वो संबंध उत्पत्ति नहीं होगा तो वो इदम वहाँ विद्यमान है तो सुक्ति इद शुक्त, और इदम का अंदर में जो संबंध है वो संबंध अन्यत्र दिखे जाता है तो संबंध अंश में कहते हैं और रजत अंश में अनिर्वचन है क्या वैजानपियों का नया है क्या सब अन्यथा क्या अर्थात तो वहां है यहाँ दिख रहा है इस प्रकार लोग कहते, है। लो कहते हैं वैशेषिक आगे देखिए भाष्य में ये तू आहूर वैशे का लोग कहते हैं इच्छादय आत्मा समवाहीन इति इच्छा दि ये सब आत्मा समवाही ये तो आहूर वैशे आदय है इच्छा दया आत्मा समवाई न हैं। वैशेषिक आदि कहते हैं इच्छा आदि से आत्मा में रहेंगे और आत्मा में किस समझ से रहेंगे इच्छा आदि शुण। समवाय सम्बन्ध से इसलिए आत्मा हो गया समवायि आत्मा समवायि आत्मा सम ये सम इच्छादी नये इच्छा हो आत्मा समवायि न समवाय सम्बन्ध सम से आत्मा में उत्पन्न होंगे वो लोग कहते हैं सिद्धांत कहता है की तथा असक्त ये बात ठीक नहीं है क्यों इसे कहता है सिद्धांतिक टीका में बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेश प्रयत्न धर्म धर्म संस्कारा नवो विशेष गुणा ये आत्मा में ये नव विशेष गुण होते हैं तेज प्रत्येक बुद्धि अर्थात ज्ञान और सुख दुख इच्छा प्रयत्न अर्थात तो जो कुछ करने से पहले मन में जो चिंतन करता है विचार करता है प्लानिंग करेंगे वहाँ जाऊंगा तो कैसे जाऊंगा ये सब जो चिंतन करता है ये प्रयत्न आगे धर्म अधर्म संस्कार ये नौ विशेष गुणों आत्मा में होते हैं और पांच सामान्य गुणों तो होते हैं इसे वैशेषिक लोग आत्मा में चतुर्दश गुणों मानते हैं अच्छा तो है। चेष्टा मतलब न न चेष्टा शारीरिक प्रयत्न आत्मा में होगा जिसको हम लोग मानसिक कहते हैं वो प्रयत्न करता है बहुत प्रयत्न करता है और बहुत चेष्टा करता है चेष्टा शरीर में स्थूल और प्रयत्न हो गया मन में वो लोग कहेंगे आत्मा में ना, तो ना, धर्म ना, वो जो बाह्य प्रयत्न अभ्यंतर प्रयत्न वो चेष्टा है वो मतलब वहाँ शब्द व्यवहार किया कि प्रयत्न किन्तु तो है वो चेष्टा क्योंकि वो मतलब उसका ये, जीवा का वो सब स्थान पर संयोग होना इसी प्रकार के होकर होकर के और वायु का जो प्रवाह होता है वो कहाँ धोखा लगता है ये सब स्थूल चीज है तो ये प्रयत्न कह दिया गया अलग शास्त्रों में शब्द का अलग अर्थ वेदांत में गुण और न्याय में गुण और व्याकरण में गुण ये समान है नहीं, इसी प्रकार के सटिका में तो ये नव विशेष गुण तेज प्रत्येक आत्मसु व्यवस्थया समवयता स्वीक्रियंत ये जो विशेष गुण हो गए ये प्रत्येकम आत्मसु व्यवस्थया प्रत्येकम आत्मसु आत्मसु अर्थात नाना आत्मा में सभी आत्मा में एक समय में सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न होगा ये बात नहीं है कहीं सुख हो रहा है तो कहीं इच्छा हो रहा है कहीं ज्ञान हो रहा है तो कहीं द्वेष हो रहा है इस प्रकार के हो सकता है व्यवस्थया समवेता व्यवस्था तीन नंबर दे दिया व्यवस्थया समवेयता देवदत्तात्मा समय बुद्धि सुख सुखादि भी स एव बुद्धि सुखादिमान नियमो व्यवस्था देवदत्त आत्मा में समवाय संबंध से बुद्धि है सुख है उसके द्वारा देवदत्त ही बुद्धिमान अथवा सुखवान बन जाएगा यज्ञ दत्त नहीं बनेगा जिसका आत्मा में है वही यही उनका नियम है तो ये व्यवस्था हो उनका आगे तेषा व्यवस्था अनुपत्तिया ये सुखो दुख बुद्धि इच्छा दुष इनका व्यवस्था अनुपपत्ति होने से प्रतिदेहम आत्म भेदो वो मानते हैं तो आत्मा च चिशरी भिन्नम अनंत इस प्रकार प्रतिशरी प्रति शरीरों भिन्न अंत ये कहते हैं न्यायिक लो तो व्यवस्था अनुपत्ति अर्थात तो एक आत्मा मानेंगे तो ये व्यवस्था नहीं बन पाएगा इसलिए व्यवस्था अनुपत्य व्यवस्था असंभव होने से एक आत्मा में इसलिए नाना आत्मा मानना पड़ेगा प्रति देह हम आत्म भेद सिद्धि प्रत्येक देह में अलग अलग आत्मा ऐसा नया एक लोग कहते हैं अभी कहते हैं है आप कहते हैं कि आत्मा में बुद्धि सुख दुख इत्यादि रहेगा ये जो बुद्धि सुख दुख इत्यादि आत्मा में रहेगा ये क्या व्याप्य वृत्ति है अथवा अव्याप्य वृत्ति है ये व्याप्य वृत्ति अव्याप्य वृति क्या है जैसे कहेंगे कि घट में रूप है रूप है तो घट में रूप सर्वत्र है आप घट को कहीं भी तोड़िए कहीं भी फोड़िए कुछ भी करिए उसमें एक रूप दिखेगा हम कहेंगे घट का ऊपर भाग जो है ना उसको रंग कर दिया है तो सफेद कर दिया है तोड़ दिया तो देखा अंदर में लाल है कहेंगे तो घट का रूप ना सफेद है ना लाल है घट का रूप तो चित्रवर्ण है जिसमें रूप है तो सर्वत्र उसका रूप रहेगा वायु में रूप नहीं।, तो रूप नहीं है तो उसका कहीं भी रूप नहीं है और किसी में रूप है तो सर्वत्र रूप है तो नाना रूप वाला जो होगा उसको चित्र रूप कहेंगे कि चित्र रूप एक ही है वो लोग कहते हैं तो इसी प्रकार के आप कहते हैं कि समवाय संबंध से आत्मा में ज्ञान की उत्पत्ति होगी सुख दुख इत्यादि का उत्पत्ति होगा तो ये क्या आत्मा में सर्वत्र रहेंगे व्यापक वृद्धि होकर के अथवा संयोग अव्यापक वृद्धि होता है जैसा कॉपी संयोग कॉपी बंदर उसका संयोग वृक्ष में है अगर कॉपी वृक्ष में अगर बैठा है <laughs> तो वृक्ष में सर्वत्र उसका संयोग हो जाएगा शाखा में है तो मूल में नहीं, इसको नहीं है इसको कहते हैं अव्यापी वृत्ति सर्वत्र नहीं रहेगा इसी प्रकार की जो सुख दुख इच्छा इत्यादि आत्मा में रहेगा ये क्या व्यापी वृत्ति होगा अथवा अव्यापी वृत्ति होगा ये पूछता आत्मा का कोई एक देश में रहेगा जैसे बंदर वृक्ष का शाखा में बैठा है मूल में नहीं है इसी प्रकार की होगा अथवा सर्वत्र रहेगा ये बात कहते हैं सिद्धांत विकल्प करता है कि रूपाधिपत आत्मव्यापी न कि संयोगाधिवत एक देश वृत्त है बुद्धियादि रूप जैसा व्यापक है व्यापी वृत्ति है इसी प्रकार आत्मव्यापी न अर्थात तो सर्वत्र रहेगा अथवा संयोगादी एक देश वृत्त संयोगादी जैसे एक देश में रहता है अव्यापी वृत्ति इसी प्रकार की विकल्प कर दिया आगे खंडन करता है नाद्य बुद्धि आत्म व्यापी नहीं होगा क्यों ज्ञानादि गुणानाम आश्रय व्यापी नाम आश्रय संयुक्त सर्वस्परिया ज्ञाततादि व्यवहार जनकत्व प्रसंगाती ज्ञान आदि गुणानाम अगर आश्रय व्यापी होगा न्याय के मत में आत्मा मतलब रहेगा है अभी आत्मा में ज्ञान उत्पन्न हुआ और ज्ञान को आप व्यापी ब्याप, वृति मानेंगे तभी तो आत्मा व्यापक है ज्ञान भी व्यापी वृति अर्थात सर्वत्र रहेगा तो देवदत्त आत्मा में अगर घट ज्ञान हुआ वो घट ज्ञान अभी कहाँ रहेगा सर्वत्र रहेगा तो होने से आत्मा का शरीर के साथ संबंध होने से तो अभी देवदत्त आत्मा यज्ञदत्त शरीर में भी संबद्ध है तभी तो यज्ञदत्त में भी वो ज्ञान होने लगेगा कहेंगे कि शरीर अब अच्छे देना ज्ञान होगा ना तो शरीर अब अच्छे देना कहेंगे हा वही हम कह रहे हैं यज्ञदत्त भी एक शरीर है वो शरीर आवच्छे ये शरीर अवच्छे देना यज्ञ दत्ता देवदत्ता आत्मा भी वहाँ है यज्ञ दत्ता शरीर अवच्छे देना तो वहां भी ज्ञान होगा इस प्रकार की सर्वत्र ये ज्ञान उत्पन्न होने लग जाएगा ज्ञान आश्रय गुणान नाम आश्रय व्यापीनाम आश्रय आश्रय कौन हो गया आत्मा आत्मा संयुक्त सर्वस्मिन सर्वस्मिन अर्थात सर्वदेहेश सभी देह ये सभी देह आत्मा संयुक्त हो गया देवदत्ता आत्मा संयुक्त सर्वेश देहेशता व्यवहार जन तत्व प्रसंगा ज्ञातता सात नंबर टिप्पणी दे दिया ज्ञातता कर्तरी तत्य तो ज्ञातता में जो ये निष्ठा प्रत्यय हुआ है कहते हैं कर्ता अर्थ में हुआ है इसका अर्थ हो जाएगा ज्ञात्री ज्ञात में ज्ञात में तो है जो तो है और्त वो कर्ता अर्थ में हुआ है तो ज्ञात का अर्थ हो जाएगा ज्ञात्री आगे आप भाव में तल प्रत्यय किए हैं आप भावों में तो प्रत्यय कर दीजिए अर्थात हो जाएगा ज्ञातृत्वम ज्ञातता शब्द का अर्थ हो गया ज्ञातृत्व तो ज्ञातृत्वादि तुम।। तदर्थ ज्ञातता शब्द का अर्थ हो गया ज्ञातृत्व ज्ञातता ज्ञात धातु हो गया आगे तो कर्ता में निष्ठा आ गया उसके लिए कहते हैं त्रि प्रत्यय कर दिए आगे तल प्रत्यय उसके लिए आप त्व प्रत्यय कर दीजिए हो जाएगा ज्ञान त्रित्वम कथा ज्ञाता में रहने वाला धर्म आदि न सुखादि बद एकात्म संयुक्त सर्वदेहेशु सुखित्वादि व्यवहार संग्रह अर्थात एक सुखी हो जाएगा तो सुख वो आत्मा में उत्पन्न होगा देवदत्ता आत्मा में सुख उत्पन्न होगा देवदत्ता आत्मा सकल देह में संबद्ध है अभी सकल आत्मा में ये सुख उत्पन्न होने लग जाएगा सर्वत्र ज्ञात व्यवहार होगा एक को ज्ञान हुआ तो सभी को ज्ञान होने लगेगा सिद्धांत कह रहा है कि दोष आप हमको दे रहे थे हम आत्मा एक मानने से दोष होगा अभी आपके ऊपर दोष जा रहा है आप कहते हैं कि आत्मा में ज्ञान उत्पन्न होगा सुख दुख उत्पन्न होंगे तो अभी सभी को अनुभव होगा दोष तो आपके ऊपर हो गया ज्ञान टीका में ए पांच नंबर टिप्पणी देखिए आश्रय संयुक्त के ऊपर ये टिप्पणी दिया है आश्रय संयुक्त सर्वस्मिन देवदत्त आत्मा में अगर ज्ञान उत्पन्न होगा तो देवदत्त आत्मा हो गया आश्रय उसे संयुक्त हो गया सभी देह सभी में ज्ञान ज्ञातृत्व आ जाएगा ये बात हुआ था इसको अभी समझा रहे हैं ज्ञान विशिष्ट देश अवच्छेद ज्ञान विशिष्ट देश देश हो गया देवदत्त का शरीर जिसमें वो ज्ञान उत्पन्न हुआ तो उस अवच्छेद में ज्ञान उत्पन्न हुआ किंतु तो ज्ञान तो आत्मा में हुआ में और फिर देवदत्त मान रहा है कि मैं ज्ञाता तो हूं अर्थात आत्मा संयुक्त तो देह अगर आत्मा में ज्ञान उत्पन्न हुआ जहाँ आत्मसंयुक्त तो देह होगा तो उसको वो ज्ञाता बोल करके मानेगा देवदत्त का आत्मा में ज्ञान उत्पन्न हुआ अभी देवदत्त आत्मा में संयुक्त है देवदत्त शरीर देवदत्त कहता है कि मेरे को ज्ञान होता है अभी देवदत्त आत्मा में घट का ज्ञान हुआ घट हो गया विषय तो अभी कहते हैं ये जो घट हो गया वो आत्मा के साथ संयुक्त है इसको पंक्ति देखिए ज्ञान विशिष्ट देशा व आत्मा संयुक्त घटा आत्म आत्मसंयुक्त घटा दो अर्थात आगे दे दिया ज्ञातता व्यवहार आत्मसंयुक्त घटा दो घटो में ज्ञातता व्यवहार अर्थात घटो अभी ज्ञान का विषय बना तो जैसे देवदत्त शरीर आत्मा के साथ संयुक्त होने से देवद आत्मा में ज्ञान था तो देवदत्त शरीर का संबंध होने से देवदत्त कहता की मैं ज्ञाता इसी प्रकार की देवदत्त आत्मा का संबंध सभी शरीर के साथ है सभी शरीर कहने लगेंगे मैं ज्ञाता क्योंकि वो आत्मा में ज्ञान उत्पन्न हुआ है ज्ञान सर्वत्र विद्यमान है तभी घटाद ज्ञातता व्यवहार दर्शनात तो घटाद ज्ञातता तो ये जो ज्ञातता है अर्थात घट ज्ञातो कर्मणि निष्ठा ये कर्तरीय निष्ठा नहीं लेना है घट ज्ञातो ये कर्मणि निष्ठा लेना है घट ज्ञात घट में आ जाएगा ज्ञातता घट में ज्ञातता व्यवहार दर्शनाथ तो ज्ञान विशिष्ट देह अवच्छेद दे है न अभी ज्ञान विशिष्ट देह जैसे देवदत्त शरीर हुआ ऐसे यज्ञ शरीर चैत्र मित्र सभी शरीर हो जाएंगे सभी में ये ज्ञान में ज्ञाता हूँ इस प्रकार की व्यवहार हो जाएगा अनुभव ऐसा मतलब तो नहीं आता किंतु आपका अर्थात आपका सिद्धांत अभी गड़बड़ है प्रत्यक्ष अनुभव नहीं हो रहा है किन्तु आपका सिद्धांत तो तो तो के अनुसार ऐसा होना चाहिए नहीं हो रहा है अर्थात आपका सिद्धांत ठीक नहीं है तो उस बात को क्यों क्योंकि सिद्धांत यही तो खंडन कर रहा है, तो है।, उनके है तो ठीक तो हाँ, उनका सिद्धांत पूर्व पक्ष का सिद्धांत ठीक नहीं है की वो उसको सिद्ध करने के लिए तो बता देंगे नया के पास में हाँ नहीं है वो उनको भी स्पष्ट है होने सकता। आ, अच्छा हाँ उनको ऐसा मतलब है किंतु ये तर्क से उनका सिद्धांत तो फिर ठीक नहीं बैठता इसके लिए वो देंगे कि नहीं वो लोग क्या कहते हैं आगे और थोड़ा विचार देंगे वो कहेंगे कि जिस शरीर अवच्छेद आत्मनि ज्ञान उत्पन्न हुआ अर्थात कहा जाएगा कि उसी में ही अनुभव होगा अर्थात मानना पड़ेगा की ज्ञान और व्यापक है व्याप वृत्ति पक्ष नहीं होगा वो लोग भी अव्यापति स्वीकार करेंगे ज्ञानों को तो सिद्धांत कहेगा कि अव्याप्रृति नहीं हो पाएगा क्योंकि अव्याप्रृत्ति होने के लिए सावयव होना चाहिए निरवय में अव्याप्रृत्ति नहीं होगा जिसका अवयव है वृक्ष का अवयव है एक अंश में कपी संयोग है एक अंश में कपी संयोग नहीं है और जिसका अवयव ही नहीं है तो उसमें कैसे आप कहेंगे एक अंश में है एक अंश में नहीं है इस प्रकार की विचार करेंगे तो वो लोग कहेंगे आत्मा में ये दोष दिखाते हैं आप बोलिए अभी आकाश सावयव है निरवयव है वेदांति को कहेगा तो आकाश में शब्द उत्पन्न होता है क्या सर्वत्र हो जाता है एक देश में होता है तो वेदांति को कहेगा वेदांति आकाश को सावयव मानेगा ना निरवयव मानेगा सवयव वेदांत मत में कुछ भी निरवयव नहीं है वेदांति कहेगा आकाश भी सवयव है क्योंकि आकाश कहाँ से आया कहीं तो अज्ञान से आया तो अज्ञान में तीन गुण है यही तो अवयव हो गया तो इसलिए वेदांति कहेगा कि हमारा सिद्धांत में कहीं दोष नहीं है आपका सिद्धांत में सब दोष आ जाएगा वेदांति नाना जीववादन मानता नहीं, नहीं।, नहीं।, नहीं, नहीं। मतलब वेदांत का मुख्य सिद्धांत में नाना जीववादन नहीं है वेदांति अर्थात कहेगा कि प्रारंभिक अवस्था में नाना जीव कहेगा और नाना जीव जब कहेगा तो फिर संख्या जैसा हो जाएगा कहते नहीं नाना जीव कल्पित है जैसे स्वप्न स्वप्न में नाना जीव देखते हैं ना दस देखते हैं एक को मैं मानता है बाकी न को भिन्न मानता है किंतु एक कोई भी वास्तव नहीं है वेदांति जहाँ नाना जीव कहता है ये कल्पित तो इस प्रकार के जैसे स्वप्न वेदांति जहां एक जीव कहेगा कहेंगे कि अर्थात तो वो स्वप्नों को देखने वाला जो है इस प्रकार के हो जाएगा तो ये जितने सारे देखता हूँ स्वप्नों में जो देखता हूँ दसों को देखता हूँ एक को मैं मानता हूँ बाकी नौ को अन्य मानता हूं इनके दस को दस कल्पित है इसको कहा जाएगा एक जीववाद निधिध्यासन अवस्था में रहते हैं तब नाना है फिर में एक जीववाद है ज्ञान हो जाने के बाद नो जीववाद <laughs> कोई जीवो नहीं है निदिध्यासन अवस्था में एक जीववाद रहेगा मैं ही कल्पना करता हूँ इस शरीर को भी कल्पना करता हूँ बाकी सबको भी कल्पना करता हूँ तभी वो एक जीववादकेगा अर्थात व्यवहार थोड़ा थोड़ा सत्यभान हो रहे हैं और इधर अंदर में ज्ञान भी हो रहा है कि एक ही तो है तो इस अवस्था को कहा जाएगा एक जीवा का आगे जब दृढ़ हो जाएगा कोई जीवन नहीं है व्यवहार कैसे होता, होता है होता है होता है। चलने दो जाते हैं दस बार नीलोक देख लिया दर्शन कर लिया फिर क्यों जा रहा है चलो लोग चलते हैं कहा चलो चलते है क्या है उसमें तो इसी प्रकार की हो जाएगी उनके पास ऐसा कोई वो लोग ऐसा है मतलब ये तो अभी चल रहा है कि व्याप्य वृत्ति व्यापक वृत्ति वो लोग मानते नहीं ये तो खाली एक विकल्प किया आगे वृत्ति के लिए विचार दे रहे हैं ज्ञान तो ज्ञात तो व्यवहार जनकत्व प्रसंगात इतिहा तदपि असत अर्थात ये बात भी ठीक नहीं है अर्थात व्याप्यवृत्ति मानने से वो भी ठीक नहीं है अभी कहेंगे की ठीक है अव्यापति मान लीजिए ज्ञान आत्मा में उत्पन्न होता है किन्तु तो जिस शरीर अवच्छिन्न में उत्पन्न हुआ वैसे ही जैसे शब्द आकाश एक होने पर भी निरवय होने पर भी शब्द एक अंश में रहा सर्वत्र नहीं हो जाता है एक शब्द द्वितीय द्वितीय हेतु द्वितीय अर्थात अगर प्रति मानेंगे द्वितीय हेतु एक देश सत्य असत्य अव्यप जीव को ए, आत्मा में जो ज्ञान उत्पन्न होता है यह अव्यापवृत्ति अव्यापत्ति होगा तो एक देश में होगा दूसरा देश में नहीं होगा ये जो एक देश कल्पना करते हैं एक देश सत्य है अथवा असत्य है किसी का एक देश कल्पना कर रहे हैं आत्मा का आत्मा में ज्ञान उत्पन्न होगा ज्ञान होता है घट पटज्ञान ऐसे सब ये जो उत्पन्न होगा आत्मा का एक देश में एक देश सत्य है असत्य है ये विकल्प करता है वो सत्य होगा प्रथम अभी आत्मा का एक देश सत्य हो गया तो आत्मा सावय हो गया तो घट जैसा हो जाएगा तो जो सवय होगा वो नया के मत में नित्य होगा अनित्य हो जाएगा प्रथमे घटादि घटाधिवत आत्मन सत्य एकद कार्यत्वादि प्रसंग तो जो सवय होगा वो कार्य होगा जो कार्य होगा वो विनाशी होगा विनाशी हो जाएगा ये सब प्रसंग आ जाएगा ठीक है अभी कहेंगे कि आत्मा का एक दश है किंतु असत्य है असत्य था कल्पित है मिथ्या है द्वितीय कल्पित एक देशा ज्ञा गुणवत्व आत्म नस्तु न तदत्व सिद्ध्यसा सिद्ध। के तदपि तो असदिति आगे जो उसके लिए तो एक हाँ अभ्यभिवृत्ति में अभ्याभिवृत्ति में दो विकल्प करता है अभ्यभिवृत्ति होगा तो आत्मा का सवय मानना पड़ेगा एक देश में होगा एक देश में नहीं होगा आत्मा जो वस्तु है वो, वो से उसका एक देश पदार्थ के साथ संबंध हो सकता है। हाँ, उसका एक देश है। अभी ज्ञान उत्पन्न हो रहा है कहा आत्मा में तो आत्मा का एक देश में उत्पन्न होगा ये जो एक देश हुआ अभी अभी वृत्ति मान करके एक देश हुआ अभी एक देश वास्तव है कल्पित है अगर एक देश वास्तव हो जाएगा अर्थात वो हुआ वास्तव तो है एक देश है तो अन्य देश नहीं है ये तो अर्थात वो है, वो है। सब सब वास्तव देना वो तो उपाधि के लेकर जैसे आकाश तो को घटा घटा घटा आचरण को लेकर घटा आकाश बोलते हैं। घटाकाश ये जब भी घटा आकाश बोलने उसमें तो आकाश में तो कोई मतलब कोई हाँ। देने अच्छा, देने। अच्छा अच्छा अच्छा हाँ फिर एक देश सत्य सत्य वहाँ पिछाई नहीं सब सब तो सत्य है आकाश उसमें उपाधि को लेकर गट्टाकाश भोज दिया लेकिन वहाँ सत्य अर्थात अगर सत, अगर एक देश है तो फिर एक देश उसका हो भी नहीं पाएगा अर्थात अभी एक देश संभव ही नहीं होगा तो नहीं नहीं अभी भी नहीं है तो संभव अगर नहीं है तो फिर ये विकल्प ही नहीं बनेगा व्यवहार नहीं बोल रहे हैं शब्द से लेकर के लेकिन आ, आ, मतलब जैसा आकाश में शब्द होता है ऐसे आत्मा में ज्ञान हो जाएगा जो घटाकाश होते हैं वहाँ कोई एक देश वो करके आकाश कटाक नहीं हुआ हाँ। तो एक ही आकाश है लेकिन हम हुआतः बोलते हैं इसी प्रकार यहाँ भी आत्मा में एक देश में अर्थात वो कल्पित तो कहेंगे हाँ, कल्पित तो कहेंगे सिद्धांत विकल्प दिखा रहा है <clears throat> अगर आप आकाश वास्तविक भेद नहीं होता है केवल कल्पित तो कहते हैं वेदांत कहते हैं हम भी तो वही कहते हैं अर्थात कल्पित आत्मा में ये सब स्वीकार करिए वास्तव तो आत्मा में कुछ नहीं रहेगा और कल्पित आत्मा कौन है कहते अंतकरण उसमें स्वीकार कर लीजिए वास्तव तो आत्मा में कुछ नहीं रहेगा तो जो कल्पित तो हो गया वो अब उसमें अर्थात तो अध्यस्त तो हो गया वो अधिष्ठान नहीं है तो अध्यस्थ तो कौन हो गया यह आत्मा में अध्यस्त तो हो जाएगा अंतकरण ये हो गया एकदेश अगर हम अवच्छेदवाद तो वाला ले लेंगे अर्थात तो अवच्छिन्न चैतन्य को ही अंतकरण कहेंगे अंतकरण कुछ अलग पदार्थ नहीं है मिट्टी बहुत था उसमें हम एक किलो लेकर के घट बना दिए अभी कहते हैं कि एक किलो अवच्छिन्न मिट्टी में घट है तो वो जो घट है वो मिट्टी है, है हम खाली एक किलो को अवचिन्न कर लिए किंतु पदार्थ क्या है मिट्टी है इसी प्रकार की चैतन्य को हम अवचिन्न करके एक अंश ले लिए उसको कह दिए ये है अब उसमें कल्पित तो मानिए तो ये जो हो गया कल्पित तो अंश ये अध्यस्त हो गया ये वास्तव नहीं है तो सिद्धांति कहता है ये अगर मान लिए तो हमारे है। भी है। भा है ही मत है सिद्धांति विकल्प रहा है नहीं इसलिए घटाधि सत्य एक देश कार्यवादी प्रसंग द्वितीय कल्पित एक देशा नाम एवं ज्ञान गुणवत्व जो कल्पित एक देश है उसी में ज्ञान रहेगा कल्पित एकदेश अंतकरण ज्ञानादिवत्व आत्मनस्तु न तदवत्व आत्मा में कोई गुण नहीं है आत्मनस्तु न ज्ञानि गुणवत्व सिद्धि इतिहा आत्मा में कोई ये गुण नहीं है इतिहा भाष्य में स्मृति हेतु नाम संस्काराण अप्रदेशवती आत्मनि असमवाया स्मृति का हेतु जो संस्कार है नया एक लोग कहते हैं कि आत्मा में समवाय समय रहता है अभी सिद्धांत कहता है कि आत्मा तो उसका एक देश नहीं रहा एक देश नहीं रहता आत्मा में समवाय नहीं हो पाएंगे संस्कार अप्रदेशवती आत्मनी आत्मा का एक देश नहीं हो पाया था आत्मा में असमवाय आत्मा में नहीं रहेंगे तो आत्मा का जो कल्पित तो एक देश हो गया अंतकरण उसी में रहेंगे ठीक है रन दीजिए ठीक है स्मृति है तब तो वह स्मृति का हेतु संस्कार उसी को ही भावना कहते हैं तेसाम ग्रहणम तो भावना संस्कार कह दिए कहते हैं इतर ऐसा अर्थात अर्थवा आत्मा में वो जो भी मानते हैं सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न सब कुछ आत्मनि समवाय अभा आत्मा में समवाय सम्बन्ध से वो सब नहीं रहते हैं इसलिए परस्य सिद्धांत असिधि रीतिशेष शेष इसलिए वैशेषिक सिद्धांत ये संभव नहीं होगा तो यहाँ वैशेषिक मतों का भी निराकरण हो गया आगे और भी वैशेषिक मत का निराकरण करेंगे तो ये सब समझने के लिए थोड़ा न्याय वैशेषिक इत्यादि आवश्यक होता है तभी ये बात समझ में आता है नहीं तो देखिए जैसे न्यायिक लोग कहते हैं हम सामान्य लोग ऐसे ही मानते हैं नाना जीव है सब आत्मा है सभी में सुख दुख अलग अलग हो रहा है ये सब तो वास्तव है ऐसे मानते हैं सामान्य तो ऐसी स्थिति है तो वो जानने से ही हम आगे जब उसका खंडन होता है हम समझ जाते हैं ये सब कैसे गलत है आज यहाँ तक वो पूर्णमद पूर्णमितद पूर्ण मुदच्य पूर्णश पू